पूछा है सलवार कुर्ता मुसलमानों से आया है और हमारा ये हमारे ब्रह्मचारी जी ने ही पूछा है किसी ने हमारा पहनावा साड़ी है तो शादी से पहले लड़कियां क्या पहने जिससे सात्विक विचार बने रहे ऐसा पहनावा पहने जिस पहनावे से मन में चंचलता पैदा होती है हो, वो पहनावा न पहने दूसरी बात की मुसलमानों में महिलाओं का पहनावा तो पूरा शरीर ढका रहता है किंतु साड़ी से नहीं ढकता कौन सा पहनना चाहिए मुसलमानों में महिलाएं बुरका पहनती हैं, उसके ऊपर इनकी बात है तो बुरका नहीं पहनना चाहिए उनका बुरका ठीक नहीं है बहुत ज्यादा बंधन होता है उसमें ठीक से माताएं बहने देख नहीं पाती चल नहीं सकती तो उनका पहनावा बिल्कुल गलत है और फिर बोलता हूं जिस पहनावे से मन में सात्विकता उत्तम विचार आते हैं वैसा पहनावा पहने चंचलता पैदा करने वाला पहनावा न पहने जब मनुष्य प्राणी निद्रा अवस्था में होता है तो क्या मन इंद्रिय आत्मा तथा बुद्धि शरीर में रहते हैं हाँ शरीर में रहते हैं सूक्ष्म शरीर तभी शरीर से निकलता है जब मृत्यु होती है परोपकारिणी सभा ऋषि उद्यान में योग साधना शिविर अच्छा है परंतु इसमें युवा वर्ग को अधिक से अधिक होना चाहिए ऐसा प्रयास रहे आप लोग आए हैं आप अपने बेटों को अपने बहुओं को पोतों को प्रेरित कीजिए यहाँ युवा दिखने लग जाएंगे आप स्वयं तो आ जाते हैं उनको प्रेरित नहीं करते ये सोचते हैं कि दूसरों के युवा आ और हम स्वयं चले जाएं ऐसा नहीं होता तो आप प्रेरणा करेंगे तो यहाँ युवा भी दिखेंगे जब यज्ञ होता है तो संविधाएं तीन डाली जाती है जबकि मंत्र चार इसके विषय में मैं बोल चुका हूं चीटी कॉकरोच आदि लक्ष्मण नामक सेल खड़ी आती है उससे भगाया जा सकता अच्छा आपने सुझाव दिया है जो चींटी कॉकरोच आदि हैं लक्ष्मण रेखा की अपेक्षा सेल खड़ी नाम की कोई मिट्टी आती होगी उससे भी भाग जाते हैं तो ये सरल उपाय है हिंसा भी नहीं होगी हम हाँ, अपने घरों में राधा कृष्ण के चित्र लगाकर बड़े प्रसन्न होते हैं ये हम दास जी का अपमान कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं कृष्ण जी का अपमान कर रहे हैं सम्मान कर रहे हैं यदि कृष्ण जी के साथ में राधा को खड़ा किया जा रहा है तो कृष्ण जी का अपमान कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे राधा का कृष्ण से कोई संबंध नहीं था और कृष्ण का राधा से कोई संबंध नहीं था हमारे इतिहास में चालाक लोगों ने मिलावट कर दी हमारे महापुरुषों को बदनाम करने के लिए राधा नाम की कोई ऐसी प्रेमिका नहीं थी जो कृष्ण के साथ इस प्रकार की लीलाएं की हो उस समय दो राधा नाम की महिलाएं थी एक राधा करण को जिसने पाला था उसका नाम राधा था जिससे करण का उपनाम पड़ा राधेय और एक राधा का वर्णन आता है जो कृष्ण की पालने वाली मां यशोदा थी यशोदा के मामा थे शायद रायण उनका नाम था उन रायण की पत्नी का नाम भी राधा था तो ये दो राधा उस समय के इतिहास में मिलती हैं, जो कर्ण की माँ पालने वाली राधा है उसे कोई संबंध नहीं रहा यशोदा के भाई रायन हैं उनकी पत्नी राधा नाते में मामी लगती हैं उनसे कोई संबंध नहीं रहा गीत गोविंद लिखने वाला जयदेव नाम का एक व्यक्ति हुआ है भागवत पुराण की रचना जिसने की उनके भाई हुए हैं ये जयदेव गीत गोविंद जिन्होंने लिखा वहां से राधा पात्र को डाला गया है इससे पहले कहीं भी इतिहास में कृष्ण के साथ राधा कहीं जुड़ाव नहीं है गोपदेव जो हुए जिन्होंने भागवत क्राण लिखा उनके भाई थे जयदेव गीत गोविंद लिखा गया वहां से राधा को डाल दिया गया और हमारे महापुरुष कृष्ण को बदनाम करना शुरू कर दिया तो कृष्ण के जीवन में इस प्रकार का कोई पात्र नहीं था यदि हम कृष्ण के साथ राधा को खड़ा करते हैं तो योगीराज कृष्ण का हम अपमान कर रहे हैं सम्मान नहीं कर रहे ऋग्वेद के मंडलों में भिन्न भिन्न सुप्तों के भिन्न भिन्न ऋषि हैं जब ऋग्वेद का ज्ञान एक ऋषि को दिया गया तो भिन्न नाम वाले इन ऋषियों से क्या तात्पर्य है अन्य वेदों के लिए भी यही प्रश्न है एक एक वेद एक एक ऋषि को दिया उस पूरे वेद का ज्ञान उस एक ऋषि को है किंतु दूसरे ऋषि भी हुए जिन्होंने उन वेदों के एक एक अध्याय का अथवा एक एक मंत्र का अथवा एक एक सुप्त का साक्षात किया अर्थ का साक्षात किया उस मंत्र के तात्पर्य को समझा जाना सबसे पहली बात तो उन ऋषियों का नाम उस मंत्र उस सुप्त उस अध्याय के साथ जोड़ता चला गया तो आपको जो मंडलों में सुख्तों में ऋषियों के नाम दिखाई देते हैं तो प्रथम बार जिन ऋषियों ने उन मंत्रों के सुख्तों के अर्थ को तो जाना मंत्रों के तात्पर्य को जाना वहां से उन ऋषियों के नाम जुड़ते चले गए वो नाम आपको दिखाई देते हैं ऐसे ही अन्य वेदों में भी जाने मेरा जन्म एक पौराणिक परिवार में हुआ है परंतु आर्य समाज के संपर्क में आने के बाद मैं पौराणिक नहीं रही और आर्य बनने के ओर अग्रसर हूँ क्या ये मेरे पूर्व जन्म के संस्कार थे मेरा कर्मा से हाँ निश्चित रूप से आपके पूर्व जन्म के इस प्रकार के संस्कार रहे हैं जो आपको आलंबन मिला है और आलंबन मिलने पर आप वैदिक विचारधारा से प्रभावित होते चले गए और उधर बढ़ते चले गए इसमें कर्मा से भी काम करता है पूर्व जन्म के संस्कार काम करते हैं कोई विचार बार बार तंग करे उससे बचने का उपाय क्या है दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए मोक्ष प्राप्ति के उपाय क्या हैं बहुत सारे उपाय हो सकते है दौड़ भी हो सकता है मोक्ष प्राप्ति के उपाय क्या हैं ऋषि दयानंद जी ने नौवें समुल्लास में सत्यार्थ प्रकाश के कुछ साधन लिखे हैं उन साधनों को देखेंगे वहा मार्सी ने वैराग्य की बात कही है फिर कुछ ज्ञान की बात कही है तीन शरीरों को जाने अपनी अवस्थाओं को जाने कोषों को जाने पांच कोष हैं आदि आदि करते करते फिर आगे सठ संपत्ति तक लेकर के गए पुरुषार्थ चतुष्ट की तरफ लेकर के गए तो वो आप नौवें समूलास को देखेंगे तो विस्तार से आपको मिलेगा यहां नहीं बता सकते परिवार या समाज के किसी की मृत्यु होने पर बाल क्यों दिए जाते हैं क्या यह अनिवार्य है या नहीं बाल क्यों दिए जाते हैं ये अनिवार्य नहीं है परंपरा चल पड़ती है परंपरा चल पड़ती है ये अवश्य है कि जब हम शमशान में जाते हैं शुसान में जाकर लौटते हैं लौट करके अपने शरीर की शुद्धि कर लेनी चाहिए आकर के स्नान आदि कर लेना चाहिए वो आवश्यक है अपने वस्त्रों को धो लेना चाहिए ये आवश्यक है बाल काटने का किसी पुराण आदि में तो लिखा हो सकता है अन्य किसी शास्त्र में देखने को नहीं मिला है मुझे ध्यान में आंसू आते हैं इसका मतलब क्या है यह अच्छी स्थिति है जब हम ध्यान उपासना करते हैं अथवा वैराग्य की बातें सुनते हैं उस समय हमारे अंदर भावुकता जगती है आंसू आ जाते हैं तो हमारी अच्छी स्थिति है इसको बुरा मत मानिएगा योग दर्शन के चौथे अध्याय पाद के पच्चीसवें सूत्र को आप देखेंगे वह महर्षि ने महर्षि व्यास ने उस सूत्र का भाष्य करते हुए भी लिखा है कि जिस व्यक्ति में इस प्रकार के घटनाएं घटित तो होती हों रोम हर्षित तो हो जाते हों आंसू आ जाते हों समझिए उसमें मोक्ष के संस्कार हैं ओम को दीर्घ उच्चारण से हमारे सूक्ष्म शरीर एवं अंत अंतर अंगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है क्या औषधीय असर भी पड़ता है हाँ आप करके देखिएगा स्वयं वो अनुभव हो जाएगा आपको बाकी ये अवश्य है कि जब हम इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करते हैं ओम का जब करते हैं तो सकारात्मक ही प्रभाव पड़ता है अच्छा प्रभाव पड़ता है कुप्रभाव नहीं पड़ता सारे देश में बहुत सारी आर्य समाज हैं बहुत से युवा अपना योगदान दे, देने की इच्छा भी रखते हैं तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता सारी आर्य समाज मिलकर के आरएसएस की तरह एक समान कार्य करें ऊपर से नीचे तक एक ही आदेश का पालन करें तो आर्य समाज भी बहुत बड़ा संगठन बन सकता है यदि सभी विद्वान और सभी अधिकारियों का एक मत हो जाए तो एक हो सकता है जितनी दुर्दशा आर्य के अधिकारियों की विद्वानों की है दूसरों की नहीं है परिवार की बात करने लग गए हैं हम छोटी छोटी संस्थाओं में छोटे छोटे आर्य समाजों में दो दो तीन तीन गुट हैं। आप सोचते हो पूरा एक हो जाए आरएसएस की तरह महत्वाकांक्षा खाई जा रही है लोगों को पत्रिका में फोटो नहीं आता तो झगड़े पर उतर आते हैं इनको फोटो भी नहीं छुट पाता इनसे आप सोचते हो एक हो जाएं बहुत कठिन काम है जब तक निजी महत्वाकांक्षा को छोड़कर के समाज को नहीं देखेंगे समाज को नहीं देखेंगे तो नहीं होने वाला निश्चित रूप से आरएसएस का तंत्र बहुत अच्छा है आरएसमाज का सिद्धांत बहुत अच्छा है यदि उनका तंत्र और हमारा सिद्धांत मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन न वो हमारा सिद्धांत लेने के लिए तैयार है और न आरिसमाज उनका तंत्र लेने के लिए तैयार है दोनों ऐसे ही चल रहा है आपकी भावना बहुत अच्छी है लेकिन ये काम बहुत कठिन है एक जगह एक जगह की बात कह रहा हूं मैं हमारी यहां को छोड़ दीजिए यहाँ तीन तीन चार चार विद्वान दिखते हैं इसको छोड़ दीजिए अन्यथा स्थिति क्या है एक आर्यसमाज में एक संस्था में दो विद्वान इकट्ठा नहीं रह पाते गाँव में दो भैंसे इकट्ठा रह जाएं भैंसे क्या बोलते हो झोटा बोलते हैं यूपी वाले दो भैंसे इकट्ठा नहीं रह सकते गांव में यदि दूसरा आएगा तो पहले वाला खदेड़ देगा यदि पहले वाला बलवान है तो आने वाले को खदेड़ देगा लेकिन मैं कल्पना करके कहता हूं कि दो भैंसा भैंसे इकट्ठा रह सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ की दुर्गति ऐसी है कि दो विद्वान दो अधिकारी इकट्ठा नहीं रह सकते आप एक करने की बात करते हैं आत्मिक्षण करके देखेंगे पता लगेगा इनको पद चाहिए इनको प्रतिष्ठा चाहिए इनको वो फोटो चाहिए इनकी मान बढ़ाई होते रहे इसके आगे नहीं बढ़ना चाहते कोई कोई धार्मिक व्यक्ति होता है जो पीछे रहकर के काम करते नहीं तो इतने तक सीमित है हमारी मान बड़ाई होती रहे समाज जाए भाड़ में जो उद्देश्य थे हमारे उन उद्देश्यों को भुला दिया है तो कठिन काम है कोई धार्मिक व्यक्ति आगे आता है तो उस धार्मिक व्यक्ति के ऊपर लंचन लगाने शुरू कर देते हैं योग्य व्यक्ति जो होता है जो काम कर सकता है एक कर सकता है उसके अंदर इतना सामर्थ्य इतनी योग्यता है लेकिन ऐसे व्यक्ति के ऊपर कुछ न कुछ ये विरोधी व्यक्ति विपरीत आदमी कुछ न कुछ, कुछ ऐसी बातें करके उसको समाज में ऐसा प्रचारित कर देंगे ऐसा दिखा देंगे ये तो बेकार आदमी है बल्कि उसके अंदर योग्यता थी एक करने की लेकिन स्वार्थी व्यक्ति 20 लोग इकट्ठा रहते हो 20 उनमें से 19 बेईमान है 19 बेईमान और एक ईमानदार धार्मिक व्यक्ति ही ईमान धार्मिक व्यक्ति की प्रसिद्धि होती है प्रशंसा होती है उन उन्नीस लोगों को अच्छा नहीं लगता कि इसकी प्रशंसा हो रही है योजना क्या बनाते हैं वो उन्नीस मिलकर के उस एक को बेईमान कहना घोषित कर देते हैं हमारी यहाँ कौन सी परंपरा है प्रजातंत्र है उन्नीस जब एक ईमानदार को बेईमान कहेंगे तो बात किसकी मानी जाएगी एक की या उन्नीस की ये हाल है तो आप सोचते हैं आपकी भावना अच्छी है भावना अच्छी है ये हो जाए तो बहुत बड़ी बात है बहुत सारी बातें मन में आने लग जाती हैं क्योंकि घर की बातें हैं आर्य निर्मात्री सभा का आर्यश्मास से अरिश्मास से अलग है ये संगठन भी जिस व्यक्ति ने तैयार किया है उसने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ही तैयार किया है मुख्य उनका उद्देश्य स्वयं की महत्वाकांक्षा है ऋषि दयानंद को, को वो बहुत छोटा मान करके चलते हैं हमारे जो प्राचीन पुराने विद्वान हुए हैं उन विद्वानों के प्रति कोई विशेष आदर सत्कार नहीं है वर्तमान में भी कोई है तो जिसने इस संगठन को बनाया है उस संगठन को बनाने वाले के अतिरिक्त तो उनको कोई योग्य व्यक्ति नहीं दिखता कोई विद्वान नहीं दिखता तो आप स्वयं विचार करिएगा कि ये अलग है या एक हैं बताया कि माता पिता या डॉ कि डॉक्टर ही लिखा असावधानी से बच्चा मर जाता है तो क्या परमात्मा उस बच्चे को बचा नहीं सकता संसार में कई सारे सज्जन दुष्टों के हाथों मारे जाते हैं तो ईश्वर उन सज्जन लोगों की क्यों नहीं बचाता हम जीवात्माओं के लिए परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें स्वतंत्रता दे रखी है कर्म करने की उस कर्म करने की स्वतंत्रता में परमात्मा हमारा कभी बाधक नहीं बनता कभी बाधा नहीं डालता हाँ फल देने में हम बंधन में हैं परतंत्र हैं तो ऐसा ही यदि उस असावधानी से बच्चा मर जाता है तो परमात्मा नहीं बचाएगा परमात्मा क्षतिपूर्ति करेगा उसके साथ अभी ठीक नहीं रहा है तो अगला जो जन्म होगा उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे बहुत अच्छा उसका भविष्य होगा गलत नहीं होगा ऐसे ही कोई दुष्ट धार्मिक को मारता है तो परमात्मा आकर के हाथ नहीं पकड़ेगा मारने वाले की स्वतंत्रता है लेकिन उसने मारा है और जो मरा है उनके साथ न्याय होगा मारने वाले को दंड मिलेगा और जो मर गया है उसका न्याय होगा उसको अतिरिक्त सुख मिलेगा सुविधाएं मिलेंगी क्षतिपूर्ति होगी तो वो सिद्धांत लेकर के चलेंगे तो सब समझ में आएगा सं महर्षि दयानंद द्वारा रचित सोलह संस्कार में सभी संस्कार बालक के लिए कहे गए हैं यदि बालिका उत्पन्न होती है तो कौन कौन से संस्कार करने चाहिए वहां कोई अलग से नहीं है कि लड़के के लिए अलग हो और लड़की के लिए अलग हो वो जो जीवात्मा शरीर धारण कर चुका है वो सब के लिए वो सोलह संस्कार हैं चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो दोनों के ही वो संस्कार होने होते हैं करने ही चाहिए यदि ऋषियों को ईश्वरीय ज्ञान मिला तो तुलसी सूर कबीर आदि संतों को उस ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई तो फिर क्या गांधी जी द्वारा ईश्वर के संबंध में सात अंधे और हाथी का दिया गया दृष्टांत सत्य प्रतीत नहीं होता इस नाना मतों से हिंदू धर्म कमजोर नहीं होता स्कॉन जैसी संस्थाएं क्या विश्व में कृष्ण प्रेम का डंका नहीं बजा रहे परमात्मा की अनुभूति किसको होती है योग्यता तो वो है ही वैराग्य की ये जो संत हुए हैं ये संत विशेष हुए सात्विक भावना से युक्त हुए थे इनके अंदर भक्ति भावना निश्चित रूप से था इनका अभिप्राय गलत नहीं था लेकिन जैसा ज्ञान था वो लिख करके गए जनता को बता करके गए आपने गांधी जी का उदाहरण दिया है उनके ईश्वर के संबंध में के हाथी को देखा तो किसी ने खम्बे जैसा माना किसी ने झाड़ू जैसा माना किसी ने वो सुपड़े छात जैसा माना अलग अलग कल्पनाएं छू छू करके देखा तो गांधी जी के इस दृष्टांत में ईश्वर को को घटा करके देखे वो गलत ही बैठेगा ठीक नहीं बैठेगा ईश्वर का स्वरूप अंधों का विषय नहीं है ईश्वर का स्वरूप अज्ञानियों का मूर्खों का विषय नहीं है ईश्वर का स्वरूप जानने का विद्वानों और ज्ञानियों का है जो विद्वान और ज्ञानी जिसको अनुभव करके बताते हैं वो ठीक होता है साधारण व्यक्ति सामान्य से अनुभव करके बताएगा वो ठीक नहीं होता और स्कौन मंदिर वाली जो बात कह रहे हैं कि कृष्ण का डंका नहीं बजा रहे ये स्कौन मंदिर वाले अमरीका की एक संस्था है जांच करके देखना अमेरिका की संस्था है जैसे कंपनी लगा देते हैं कंपनी लगा करके भारत का धन हड़पते हैं और अपने देश में भेज देते हैं ऐसे ही स्कौन मंदिर वालों का षडयंत्र है वहां आप देखे, देखेंगे अंग्रेज लोग ज्यादा रहते हैं अंग्रेज ही वो पुस्तक बेचते मिलेंगे अंग्रेज ही वो हड़ताल बजाते हुए नाचते हुए मिलेंगे सारा का सारा व्यापार है वो कृष्ण के पुजारी नहीं है वो व्यापारी हैं, भले ही आपको दिखते हो भक्ति भजन करते हुए हा स्कॉन मंदिर वाले अमेरिका के कंपनी जैसे हैं, आप अपनी बायोग्राफी बताइए नहीं बतानी आवश्यकता नहीं है और कई सारी बातें लिखी हमें आपके बारे में जानकारी चाहिए आप कैसे आर समाज में आए अपने बचपन के बारे में युवा के बारे में विद्यालय के सब कुछ बताइए <laughs> तो स्कॉन संस्था वाला मैंने बोल दिया है अमेरिका द्वारा संचालित है इसके विषय में आप ज्यादा सुनना देखना चाहते हैं तो राजीव दीक्षित जी ने विस्तार से इसके विषय में लिखा है संध्या उपासना और साधना क्या पर्यायवाची हैं? है यहाँ इस शिविर में मिलाकर मिलाए हुए लगते हैं। सायकाल की संध्या हवन के बाद प्राय की जाती है पर संध्या उपासना हवन से पहले कराई तथा सिखाई जाती है संध्या सायकालीन हवन के साथ मिलके करें तो कैसा होगा देखिए यहाँ शिविर में जो दिनचर्या बनाई है वो आपकी अनुकूलता और हमारी अनुकूलता के अनुसार बनाई है और ऐसा कोई पाप नहीं लगता कि पहले संध्या कर ली और बाद में हवन करते हैं हवन के बाद संध्या करेंगे तो ज्यादा पुण्य मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है संध्या उपासना मन का विषय है हम ईश्वर से जुड़ते हैं और आपने कहा संध्या उपासना पर्याय तो नहीं है संध्या उपासना दोनों में ईश्वर का ध्यान किया जाता है हैं अलग अलग उपासना शब्द का अर्थ अलग है संध्या का अलग है दोनों शब्द अलग अलग हैं लेकिन विषय दोनों का एक ही है ईश्वर का ध्यान करना यज्ञ के समय जल सेचन कराया जाता है अंग स्पर्श आदि कराया जाता है या आहुतियां दी जाती हैं तो हमेशा दायां हाथ से देने का निर्देश होता है परंतु जिसका दायां हाथ ही की बजाय हमेशा बायां हाथ ही कार्य करता हो तो उसे बाई हाथ से ये प्रक्रियाएं वह कर सकता है हाँ कर सकता है उसमें कोई बड़ा पाप वाली बात नहीं है लेकिन जो दाहिना हाथ हमारा होता है हो, वो सम्मान का सूचक होता है जब हम किसी व्यक्ति को ऐसे बाएं हाथ से कुछ चीज पकड़ाते हैं और एक दाहिने हाथ से पकड़ाते हैं अंतर रहता है दाहिना हाथ सम्मान का सूचक है हम दूसरे का सम्मान कर रहे हैं आदर कर रहे हैं ऐसे ही ये देव कर्म कर रहे हैं देव कर्म करते हैं तो दाहिने हाथ से कर रहे हैं वहां भी सम्मान दिखता है तो जिस व्यक्ति का हाथ है, है ही नहीं दाहिना हाथ है ही नहीं तो वो बाय हाथ से कर सकता है इसमें कोई पाप नहीं है और यदि दाहिना हाथ है और बाया भी है और ये बाया हाथ ज्यादा सक्रिय है ज्यादा काम करता है और उससे जलसेचन आदि कर भी दिया आहती दे दी तो उससे भी कोई ऐसी सिद्धांत की हानि नहीं होती कोई बड़ा पाप नहीं लगता हमारा यज्ञ तो हो ही रहा है लेकिन फिर भी दाहिने ही हाथ से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा माँ के गर्भ से बच्चा कोई कोई पैदा होते 24 उंगलियों वाला तो कोई 20 उंगलियों वाला हो जाता है ऐसा क्यों है इसके विषय में शरीर विज्ञान वाले बता सकते हैं कारण क्या है वो तो नहीं बता सकता लेकिन निश्चित रूप से थोड़े मोड़े पिछले कर्म तो कारण है कर्मों का तो संबंध है वहाँ पूरी तरह से शरीर विज्ञान वाले इसको बता सकते हैं संन्यास लेने का समय और नियम सन्यास लेने का समय पुत्र का पुत्र हो गया है वानप्रस्थ ले लिया वानप्रस्थ लेने के बाद जब वैराग्य की स्थिति हुई संसार के विषयों से विरक्ति हुई वो समय सन्यास का है लगभग पिछहत्तर वर्ष की अवस्था सन्यास ले लेना चाहिए जो ब्रह्मचारी है गृहस्थ में नहीं जा रहे वो अड़तालीस वर्ष के बाद संन्यास ले सकते है जो बाल संन्यास चल पड़ा है कुछ कुछ बाल सन्यास जैसे बाल विवाह चलते थे ऐसे ही बाल सन्यास चलता है कोई 20 साल की उम्र में सन्यास ले लेता है कोई 25 साल की उम्र में सन्यास ले लेता है वो ठीक नहीं है क्यों क्योंकि वैराग्य होता नहीं साधारण स्थिति होती है और सन्यास ले लेते हैं और सामान्य कार्य करने लग जाते हैं सामान्य कार्य करने लग जाते हैं तो गरिमा के अनुकूल नहीं होता तो 48 वर्ष के बाद जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वो 48 के बाद सन्यास लेंगे तो उनमें परिपक्वता होती है कुछ अनुभव होता है वो ज्यादा ठीक होता है और गृहस्थी लोग पिछहत्तर वर्ष की अवस्था में अच्छा रहेगा वेद के अनुसार मनुष्य की आयु कितनी है वेद के अनुसार सामान्य आयु सौ वर्ष है और अधिक से अधिक तीन सौ वर्ष उससे भी अधिक यदि जी सकता है तो चार सौ वर्ष की अवस्था अंतिम है महर्षि व्यास लगभग 300 सौ साढ़े तीन, तीन साल वर्ष जीवित रहे थे पिता में भीष्म की अवस्था एक वर्ष थी जब युद्ध कर रहे थे लगभग लगभग एक सौ की अवस्था आचार्य द्रोण की थी और जो ये अर्जुन इत्यादि लड़ रहे थे इनकी भी बड़ी अवस्था थी 80-90 साल की अवस्था में ये लड़ रहे थे तो उस समय अवस्थाएं आयु बड़ी होती थी लंबी होती थी खान पान वातावरण ठीक होता था तो वेद के अनुसार कम से कम 100 और अधिक से अधिक 300-400 वर्ष की है आपने बताया कि कोई भी कार्य बिना परमात्मा की सहायता से नहीं हो सकता अगर ऐसा है तो मनुष्य गलत कार्य क्यों करता है और परमात्मा गलत कार्य करने में उसको क्यों सहायता करता है मेरा कहने का यह ता तात्पर्य नहीं था कि हर कार्य में परमात्मा सहयोग करता है मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि यह जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता बिना शरीर के और ये शरीर परमात्मा के सहयोग से मिला है शरीर है तो अच्छा भी कर सकता है बुरा भी कर सकता है स्वयं का इसका कोई सामर्थ्य नहीं है तो शरीर मिला है शरीर परमात्मा ने दिया और हमारी स्वतंत्रता है हम गलत भी कर सकते हैं अच्छा भी कर सकते हैं उस स्वतंत्रता में परमात्मा बाधक नहीं बनता इसलिए परमात्मा हमें नहीं रोकता गलत करते हुए ये कारण है और आप कह रहे हैं कि उसमें सहायता करता है गलत कार्य करने में परमात्मा कोई सहयोग नहीं करता कोई सहायता नहीं करता ये हमारे कर्मों के आधार पर शरीर परमात्मा ने दिया है उस आधार पर हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष में काम का क्या अर्थ है काम का अर्थ है धर्म पूर्वक इच्छा करना कामना करना काम हो गया धर्म पूर्वक इच्छा कामना हम धन की कामना करते हैं हम यश की कामना करते हैं हम पुत्र पुत्रों पौत्रों की कामना करते हैं हम घर परिवार के अच्छे होने की कामना करते हैं वो सब काम के अंतर्गत आ जाएगा वो काम वो, वो सीमित सा अर्थ मत लीजिएगा विषय भोग वाला काम मत लीजिएगा इस काम का विशाल अर्थ है राम एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर राम को भगवान का दर्जा क्यों और किसने दिया निश्चित रूप से श्री रामचंद्र जी भगवान हैं भगवान कहते किसको हैं है ऐश्वर्य से युक्त जो होता है योग्यता विशेष जिसके अंदर होती है वो भगवान होता है भग ऐश्वर्य और भगवान छह बातें वहां कही गई हैं श्लोक मुझे ध्यान नहीं आ रहा जिसके अंदर ज्ञान है जिसके अंदर वैराग्य है जिसके अंदर ऐश्वर्य है आदि आदि कई सारी बातें दी हैं वो श्री रामचंद्र जी में घटित तो होता है तो इसलिए भगवान है लेकिन परमात्मा नहीं है ऐसे ही श्री कृष्ण जी के विषय में सोच सकते हैं भगवान का दर्जा किसने दिया भगवान का दर्जा महर्षि वाल्मीकि दे रहे हम दे रहे आप दे रहे व्यक्ति विशेष थे व्यक्ति विशेष को भगवान कहा जा सकता है और राम के बाबरी मस्जिद तोड़ा जाना ठीक था क्या हाँ बाबरी मस्जिद तोड़ा जाना ठीक था गलत नहीं था क्योंकि एक लुटेरा आया था लुटेरा आकर के उस मंदिर को तोड़ता है और मंदिर को तोड़ करके एक गलत चीज का निर्माण कर देता है तो उसका तोड़ना कोई अधर्म नहीं है वो धर्म है आप सोचते होंगे कि मंदिर को तोड़ना और मस्जिद को तोड़ना यदि हमसे पूछोगे आप कहेंगे आरिश्मा जी हैं एक तरफ तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं दूसरी तरफ समर्थन करते हैं यदि मंदिर और मस्जिद की बात आएगी तो हम मंदिर को ही अपनाएंगे मंदिर की ही बात करेंगे मस्जिद को नहीं करेंगे क्यों क्योंकि समाज के लिए राष्ट्र के लिए मानवता के लिए मस्जिद खतरनाक है मंदिर इतना खतरनाक नहीं है दोनों में से चुनाव करेंगे तो बाबरी मस्जिद टूटने के बाद जो दंगे फसाद हुए अरबों का नुकसान हुआ उसका क्या उसका क्या मनुष्यों की मूर्खता है और सरकार की मूर्खता है सरकार वालों ने ये दंगे फसाद करवाए थे सीधा मुलायम अपने आप ही बयान देता है मैंने हजारों कार सेवकों को मरवाया मुलायम यूपी वाला सीधा बयान देता है मैंने हजारों कार सेवकों को मरवाया तो साधारण जनता ने दंगे फसाद नहीं किए हैं दंगे फसाद करवाने वाले राजनेता बीच में होते हैं इनकी राजनीति चलती है तो वो जो अरबों का नुकसान हुआ है वो उन राजाओं को उन नेताओं को दोष लगेगा पाप लगेगा बहुत भारी पाप लगेगा अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए क्या अब यदि मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे तो वो मैंने बता दिया है मंदिर ठीक है लेकिन मंदिर की अपेक्षा आप शिक्षण संस्थान खुलवा सकते हैं चिकित्सालय खुलवा सकते हैं ऐसा संस्थान खुलवा सकते हैं जिससे मानवता की ज्यादा लाभ होता हो ज्यादा रक्षा होती हो मंदिर ही जरूरी नहीं है क्या हॉस्पिटल मंदिर के से बढ़कर नहीं है क्या विद्यालय मंदिर से बढ़कर नहीं है जिसमें हजारों बच्चों का जीवन बनता है हजारों लोगों का जीवन बचता है तो वो चीजें भी खुलवाई खोली जा सकती है विकल्प रखी तो यदि मंदिर और मस्जिद में भी कल पूछेंगे तो मंदिर ही ठीक होगा आत्महत्या करने वाले को निक्रिष्ट योनी में भेजा जाता है। आपने बताया था श्री रामचंद्र जी ने भी तो सरयू नदी में डूबकर आत्महत्या की थी ये गलत इतिहास है श्री रामचंद्र जी विद्वान व्यक्ति थे समझदार व्यक्ति थे ऐसा गलत कार्य नहीं करेंगे वो और ये जो चला रखा है कि एक धोबी के कहने पर मां सीता को निकाल दिया इतने मूर्ख नहीं थे श्री रामचंद्र जी के एक साधारण व्यक्ति कुछ भी कह देवे और उनकी सुनकर के मां सीता को निकाल देवे ये सारा का सारा हमारा इतिहास बिगाड़ा गया है एक विद्वान व्यक्ति ऋषियों से संपर्क रखने वाला व्यक्ति एक साधारण गवार व्यक्ति की बात मान करके इतना सा सुनकर के और उसको घर से निकाल देवे ऐसा संभव हो सकता है क्या हमारे इतिहास को बिगाड़ दिया श्री रामचंद्र जी समझदार और विद्वान पुरुष हैं। उस समय का हम उदाहरण देते हैं कि हमारा राम राज्य जैसा होना चाहिए राम राज्य जैसा होना चाहिए तो ऐसा ही राम राज्य होना चाहिए कि मूर्ख व्यक्ति की बात सुनो और अपनी घरवाली को घर से बाहर कर दो यही राम राज्य चाहिए नहीं श्री रामचंद्र जी बहुत समझदार व्यक्ति थे और इतने छोटे काम नहीं करते थे हाँ एक व्यवस्था अवश्य थी व्यवस्था क्या थी कि जब उस समय माताएं गर्भवती हो जाती थी और किसी विशेष पुत्र को जन्म देना होता था विशेष संस्कारी बनाना होता था तो ऋषियों के आश्रम में भी रखा जाता था उनको कि बचपन से ही शुरू से ही विशेष संस्कार उनके गर्भ के ऊपर पड़े और जो संतान पैदा हो वीर और संस्कारी पैदा हो और दोनों के दोनों वीर पैदा हुए हैं ये जो बाद की बात है महर्षि वाल्मीकि की रामायण को पढ़िए उत्तर रामचरित जो है उसमें बहुत सारी मिलावट है और ऋषि वाल्मीकि की रामायण तो वहां खत्म हो जाती है कहां रामायण रामायण ये शब्द ही अर्थ बता रहा है राम का आयन अर्थात अयोध्या से गए थे और लौट करके अयोध्या में ही आ गए एक चक्कर लगा दिया आयन हो गया है अयोध्या में आने के बाद राज्य राज्यभिषेक होने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का उपसंहार कर दिया था आगे नहीं लिखा था बाद में तो इन लोगों ने मिलावट कर करके करके -कर कर कर पता नहीं क्या क्या लंचन लगा दिए तो श्री रामचंद्र जी ने आत्महत्या नहीं की मत फैलाइए ये, ये हिंदू कौम इतनी है कि अपने ही महापुरुषों को बदनाम करने में लगी हुई है जो कौम अपने महापुरुषों को बदनाम करती है वो कौम बचेगी कहीं कृष्ण के ऊपर लाछन लगाते हैं कहीं राम के ऊपर लाछन लगाते हैं कहीं पितामह भीष्म के ऊपर लाछन लगाते हैं कहीं युधिष् के ऊपर लाछन लगाते हैं कहीं किसी के ऊपर यदि हमें उदाहरण देना पड़े उदाहरण देना पड़े अच्छाई का अच्छाई का उदाहरण देना पड़े तो अपने महापुरुषों को उठाना और यदि बुराई का उदाहरण देना पड़े तो इन यवनों के उदाहरण देना बुराई के ये एक नीति होती है नीति होती है हम यदि अपनी अच्छा ही बताना चाहते हैं तो अपने महापुरुषों को आगे कीजिए यदि बुराई बताना चाहते हैं तो उनके बुरे काम बहुत हैं हमारे दशरथ के चार बेटे और चार बेटों ने त्याग किया है त्याग और एक के और चार बैठे थे किसके जिसका औरंगजेब था उन्होंने क्या किया था बुराई का उदाहरण देना हो तो उनका दीजिएगा तो ये हमारे महापुरुष थे इन महापुरुषों को बदनाम मत कीजिए ये मिलावट है उन्होंने आत्महत्या की आपके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलेगा आर्स प्रमाण ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए ब्रह्मचर्या आश्रम में आप संस्कार विधि पढ़िएगा वेदारम्भ संस्कार उसमें सारा दिया हुआ है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कुछ कुछ स्वयं भी स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए मैं एक वकील हूँ वकील होने के नाते चतुराई करनी पड़ती है केस जीतने के लिए झूठ बोलना पड़ता है ऐसा न करू तो केस हार जाऊ अथवा मेरा व्यवसाय प्रभावित हो जाए ठप हो जाए क्या करना चाहिए यदि आपको सत्य प्रिय है ईमानदारी प्रिय है तो ये धंधा ही छोड़ देना चाहिए इस व्यवसाय को ही छोड़ देना चाहिए जिसमें बेईमानी करनी पड़ती हो ऐसा कार्य कर लेवे जिसमें धार्मिकता अधिक है हम धर्मपूर्वक अपने जीवन को निर्वहन कर सकते हैं परमात्मा ने हमें स्वतंत्र बनाया है बंधे नहीं है आप इसी व्यवसाय से आप समर्थ हैं आपके आत्मा में ऊर्जा है बल है और उस ऊर्जा बल ज्ञान के आधार पर इससे ज्यादा धन कमा सकते हैं धर्म पूर्वक दूसरा व्यवसाय करके तो यदि आपको ऐसी ही मन में शंका आ रही है कि इसमें बेईमानी करनी पड़ती है दृष्टता करनी पड़ती है चतुराई करनी पड़ती है झूठ बोलना पड़ता है यदि ऐसा लगता है तो इस धंधे को छोड़ दीजिए एक किसान को अपने कार्य में दिन रात विभिन्न विषय परिस्थितियों में रहकर कार्य करना होता है उसके लिए ध्यान योग संध्या उपासना नियमित रूप से निश्चित एक स्थान पर करना मुश्किल होता है मार्गदर्शन करें कोई बात नहीं आपको जब समय मिले तब करिएगा बहुत बड़ी बात तो ये है कि वो ईमानदारी से अपने कर्तव्य को कर रहा है एक किसान है अपनी ईमानदारी से खेती में जाता है सिंचाई करता है बीज बोता है गुड़ाई करता है बच्चों का पालन करता है एक तो बहुत बड़ी बात है कि अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है ईमानदारी से और ऐसा व्यक्ति जिस भी समय बैठेगा परमात्मा के लिए ध्यान के लिए उसकी उपासना संध्या बहुत अच्छी होगी बढ़िया होगी और जो व्यक्ति दो दो तीन तीन घंटे बैठता हो और अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा चाहे पांच घंटे बैठे उसकी उपासना ठीक नहीं होने वाली तो इसमें कोई बाधा नहीं है आपको तो जब समय मिले तब उपासना कीजिएगा ईसाई व मुस्लिम धर्म में ब्याज लेना व देना हराम है मैं फाइनेंस व्यवसाय को व्यापारियों के साथ तीन प्रतिशत से पांच प्रतिशत दर से करता हूँ ये उचित है या अनुचित है ब्याज लेना देना कोई ज्यादा अनुचित नहीं है ईसाई मुसलमानों ने जो भी उन्होंने नियम बना रखे हो लेकिन वाणिज्य कर्म वैश्य के लिए ये व्यवसाय उचित है कर सकता है लेकिन जिसको हमने धन दिया है ब्याज पर धन दिया है उसका शोषण नहीं हो उसके साथ अत्याचार न हो जाति न हो इतना ध्यान रखें कि उसका काम चल रहा है और आप न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक अपना ब्याज भी ले रहे हैं तो ये गलत कार्य नहीं है वेद इसको स्वीकार करता है ऋषि इसको स्वीकार करते हैं, ईसाई मुसलमानों की जो भी मान्यता हो स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा उचित है या अनुचित है अनुचित है पर्दा प्रथा अब कोई आवश्यकता नहीं है स्थिति क्या है ऐसे संस्कार बन गए हैं माताएं बहने घर में तो घूंघट करेंगी डेढ़ फिट का दिख न जाए लेकिन घर से बाहर निकलेंगी तब अच्छा पर्दा अपनों के लिए होता है या पराइयों के लिए होता है अपनों के सामने तो पूरा का पूरा ढांप करके रखेंगी लेकिन बाजार में निकलती हैं तब पल्लू भी सिर से नीचे आ जाता है पर्दा पर्था ठीक नहीं है और हरियाणा में तो डाकुओं की जैसे यूं कर लेते हैं डाकू बांधते हैं ना उसको ऐसे ये गलत है हमारी प्रथा नहीं है वेद में कहीं नहीं है ऋषियों ने कहीं नहीं ये कुप्रथा इसको दूर करना चाहिए आर्य समाज में मूर्ति पूजा निषिद्ध है तो फिर आज पिचानवे प्रतिशत हिन्दू समाज भिन्न भिन्न देवी देवता की मूर्ति पूजा करता है तो क्या कहेंगे कोई कुछ नहीं कहेंगे अज्ञानता है अज्ञानता में कर रहे हैं जिस दिन ज्ञान हो जाएगा ठीक ठीक ज्ञान होगा वो निराकार जो अपने अंदर परमात्मा है उसको पूजने लग जाएंगे अमरनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ कौन सा आश्रम लिखा वो पता नहीं जैसे हिमालय चोटी पर विराजमान है अपार कष्ट झेलना पड़ता है वहां जाने को तो क्या ये सब व्यर्थ है आप देखिएगा कि अपार कष्ट झेलने के बाद क्या मिलता है कल मैं भी गया था पुष्कर गया पुष्कर में सावित्री देवी का मंदिर है पहाड़ की चोटी पर पहाड़ की चोटी पर चढ़ेंगे पैर थक जाएंगे अच्छे सारे देवता पहाड़ पर ही क्यों जा बैठे नीचे क्यों नहीं बैठे सब के सब ऊपर जा बैठे ये बैठा रखे हैं महात्म्य बनाने के लिए जितना महात्म्य होगा उतनी मूर्ख जनता जाएगी और जाकर के चढ़ावा चढ़ाएगी उनका धंधा चलता है तो ये जाकर के बैठे नहीं बैठा दिए हैं परमात्मा की आराधना आप कहीं भी कर सकते हैं शौचालय में भी कर सकते हैं वहां भी बैठ करके मंत्र पाठ कर सकते हैं कोई हानि नहीं कोई दोष नहीं लगेगा ईश्वर तो सर्वत्र व्यापक है जहां सात्विकता बनती है आपका मन एकाग्र हुआ बैठ करके उपासना कर सकते हैं पहाड़ पर चढ़ने की ही आवश्यकता नहीं हां ऐसे स्थानों पर एक विशेषता आ जाती है आप पहाड़ में जंगल में जाते हैं वहां का वातावरण शांत होता है वायु बहुत स्वच्छ होती है शांत वातावरण में मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो ऐसे स्थानों पर उपासना अच्छी होती है इसलिए इन स्थानों का महात्म्य होता था और वहाँ इन लोगों ने इस प्रकार के देवता रख दिए मुस्लिम भी मूर्ति पूजा नहीं मानते क्यों नहीं मानते देखो ये कितनी बड़ी कब्र है पूजते हैं मुसलमान तो हिंदुओं से भी बड़े बुत परस्ते हैं मूर्ति पूजक हैं हम तो ये नहीं मानते ना कि मरे हुए हम तो प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करते हैं तो मरे हुओं की पूजा करते हैं ये तो बहुत बड़े मूर्ति पूजक हैं तो ये मत कहिए कि ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते वैदिक धर्म समानांतर नहीं है नहीं ही है वैदिक धर्म की मान्यताएं बहुत उत्कृष्ट हैं इनकी मान्यताएं है तो बहुत निकृष्ट हैं कुछ कुछ मिलती हो तो अलग बात है यज्ञ होम हवन से प्राप्त लाभ कौन से हैं यज्ञ होम हवन ये लगभग एक ही हैं थोड़ा सा अंतर मान लीजिए यज्ञ का व्यापक अर्थ देखेंगे तो जो भी परोपकार के कार्य हैं उनको यज्ञ कहते हैं और ये अग्निहोत्र होम हवन आदि लेंगे तो कल भी मैंने बोला था कि कीटाणुओं का नाश होता है जलवायु की शुद्धि होती है अंतकर्ण की पवित्रता होती है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन होता है वैदिक समाज संपूर्ण भारत वर्ष को क्यों नहीं बढ़ा पा रहा वैदिक समाज संपूर्ण भारत वर्ष को क्यों नहीं बढ़ा पा रहा क्योंकि इसके पास विशेष इस कार्यकर्ता नहीं है समर्पित कार्यकर्ता जिस संगठन के पास होते हैं वो संगठन बढ़ता चला जाता है संस्कृत भाषा बहुत कम जानी जाती है समझी जाती है आपके सारे मंत्र संस्कृत में है आम जनता समझ नहीं पाती तो आम जनता के समझ में आए ऐसी सरलता क्यों नहीं लाते अंग्रेजी भाषा बड़ी कठिन है अंग्रेजी भाषा समझी नहीं जाती जानी नहीं जा, जाती आप उस अंग्रेजी भाषा को हिंदी में क्यों नहीं बोलना शुरू कर देते बोल सकते हो अंग्रेजी को हिंदी में अंग्रेजी हिंदी में बोली जा सकती है क्या तो जो भाषा जो है वो तो वही तो बोली जाएगी संस्कृत है तो संस्कृत में बोली जाएगी अंग्रेजी है तो अंग्रेजी ही बोली जाएगी हिंदी है तो हिंदी बोली जाएगी तो ये व्यर्थ के कुतर्क है समझी नहीं जाती अंग्रेजी कैसे समझ लेते हैं संस्कृत से कठिन अंग्रेजी है लेकिन उसके ऊपर मेहनत करके आप समझ लेते हैं यदि संस्कृत के ऊपर मेहनत करेंगे तो ये भाषा भी सरल हो जाएगी सीख सकते हैं तो इसकी निंदा मत करिए देव भाषा है परमात्मा की भाषा है पूजनीय भाषा है इसकी निंदा करके पाप के भागी मत बनिएगा इसका उद्धार आप इंग्लैंड में देखिए इंग्लैंड के स्कूल में संस्कृत अनिवार्य है और हमारे भारत में छोड़ते जा रहे हैं जर्मनी में जाइए जर्मन के देश के लोग संस्कृत को कितना महत्व देते हैं मुझे अपने नौकरी में मां भवानी की अनुभूति अनेकों बार हुई है वो आपकी मन की कल्पना हो सकती है इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा दान देने के बारे में आपने कहा था कि दान देना बहुत कठिन है मैंने कठिन किस अर्थ में कहा था आपने शायद ध्यान नहीं दिया मैंने कठिन इस अर्थ में कहा था कि धर्म पूर्वक हमने मेहनत से कमाई की है और कमाई करने के बाद हमने उसमें से कुछ अंश निकाला और अंश निकाल करके परोपकार के लिए दे दिया देने के बाद उस देने का बाद में यश नहीं लेना प्रशंसा नहीं लेना नाम की इच्छा नहीं होना इस रूप में मैंने कठिन कहा था दान तो देते ही हैं बहुत सारे लोग मेरी जिज्ञासा है कि जै, जैसे मैं ट्रेन से अजमेर आया तो ट्रेन में बहुत से अपाज अंधे भिखारी भीख मांगते मिले क्या उन्हें भी दान न दू यज्ञ प्रार्थना में हम कहते हैं कि रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे यदि कोई आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में इसकी सहायता करनी चाहिए वास्तव में पीड़ित है तो उसकी कीजिए अन्यथा हमारे भारत देश में कई करोड़ ऐसे लोग हैं जो समर्थ हैं और समर्थ होते हुए आप जैसों से भीख मांग मांग करके निठले पड़े हुए हैं ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए हम दे करके पाप को बढ़ावा ही देते हैं जो मैं कह रहा कल पुष्कर गया पुष्कर गया तो आ जाते हैं वो लेकर के सारंगी सी बजाना शुरू कर हट्टा खट्टा नौजवान है मुंह में गुटका भर रखा है और बजा करके कहता है दे दस रूपये दस रुपए देने के बाद भी यूं दिखाता है इतने कम दिए इसका मतलब पांच मिनट सारंगी बजा दी उसने तो वो उसका ओबामा वाला काम कर दिया कि उसको सब कुछ दे दो तो। मत दीजिएगा इन भिखारियों को यदि कोई भूखा है उसको भोजन कराइए यदि कोई प्यासा है उसको पानी दीजिए यदि आपको लगता है कि रोगी है और इसका इलाज करवा सकते हैं करवाइएगा यदि आपको लगता है कि आपके गांव शहर बस्ती में कोई ऐसे गरीब हैं जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसका विवाह करवा दीजिएगा यदि आपको ऐसा लगता है कि गरीब है और बच्चा पढ़ नहीं पा रहा पढ़ नहीं पा रहा तो उसकी फीस दीजिएगा उसको पढ़ा दीजिएगा जीवन बना दीजिएगा ये दान आपके साथ जाएगा न कि इन भिखारियों को दिया हुआ दान साथ जाएगा मत दीजिएगा उनको मेरे मस्तिष्क में ऐसी जिज्ञासाएं बहुत समय से आती हैं जैसे हमारे आदर्श श्री रामचंद्र जी कृष्ण जी दयानंद जी आदि आदि हैं हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं या उनके प्रति हमारी अटल श्रद्धा है यह मान लेते हैं कि इन सभी को मोक्ष प्राप्त होगा क्या मोक्ष में सभी मुक्तात्माओं को ज्ञात होगा मनुष्य हमारे बताए हुए मार्गों का अनुसरण कर रहे हैं क्या उन्हें प्रसन्नता होती है कोई प्रसन्नता नहीं होती उनको उनको संसार की की प्रसन्नता लेने जरूरत ही नहीं है परमात्मा का इतना बड़ा आनंद उनको मिल रहा है तो वो ये सुनकर के प्रसन्न होंगे कि मेरे बताए रास्ते पर चल रहे हैं न उनको कोई मतलब होता संसार से वो तो परमात्मा के आनंद को भोग रहे होते हैं महर्षि दयानंद जी ने पान में विष देने वाले को क्षमादान दिया था क्या दयानंद जी पान खाते थे पान तो मादक पदार्थ है पान आयुर्वेद में एक औषधि है औषधि है जो मादक पदार्थ के रूप में लिया जाता है वो निश्चित रूप से गलत है नुकसानदायक है लेकिन पान औषधि के रूप में आयुर्वेद में जिस रूप में बताया है वो कंठ को ठीक करता है और पाचन शक्ति को ठीक रखता है उस रूप में ऋषि दयान जी ले लिया करते थे तो वो पान जो वो लेकर के आया था वो उस पान की बात नहीं है श्री शंकराचार्य महाराज ने शिरडी साई बाबा पूजा करूँ न का उसे जाहिर आह्वान के लिए आपकी शायद मराठी है आप तो उन्होंने ठीक ही कहा था कि स्वामी स्वरूपानंद जी ने शिरडी के पूजा करने के लिए जो मना किया वो ठीक कहा था गलत नहीं कहा और हमें उनका अनुसरण करना चाहिए साईं बाबा के बारे में आपको क्या कहना है मुझे कुछ नहीं कहना आप जान लीजिएगा स्वयं हमने सुना है कि साईं बाबा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के फौज में सिपाही थे वो पलायन करके बाबा बन गए ये हमें नहीं पता सिर्डी के लाखों लोग आते शिर्डी में लाखों लोग आते हैं करोड़ों का दान करते हैं ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि मूर्खता है लोगों में अज्ञानता है जो ठीक जगह दान नहीं दे रहे सच्चाई से अवगत कराएं। विस्तार से मैं कुछ नहीं बोल सकता पर्चिया बहुत है समय भाग रहा है प्रश्न है भजन करते हुए खाने पीने कैसे लेना चाहिए विस्तार से बताए विस्तार क्या संक्षेप से भी मुश्किल होगा लेकिन ईश्वर का चिंतन करते हुए भोजन कर सकते हैं अच्छा है हाँ आयुर्वेद ये कहता है कि जो काम हम करते हैं उसमें ही ध्यान हो भोजन कर रहे हैं तो भोजन में ध्यान हो आपका पाचन शक्ति ठीक होगी आप सोच रहे मंत्र याद कर रहे हैं कि फलाना मंत्र क्या था और चबा रहे हैं रस नहीं निकलेगा रस नहीं निकलेगा घुले मिलेगा नहीं पाचन शक्ति ठीक नहीं होगी लगातार यदि ऐसे करते चले गए शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ेगा यदि भोजन रुचि कर है तो रुचि ले ले करके खाइएगा ये ज्यादा ठीक रहेगा मंडल अष्टक सूत्र ऋषाय आर्ची कांड मंत्र ये किसी भी ग्रंथ के विभाग होते हैं कोई ग्रंथ हम लिखते हैं तो जैसे पाठ होते हैं चैप्टर अध्याय होते हैं ऐसे ही ग्रंथ के विभाग हैं यही इसी रूप में आप समझिएगा निवेदों को सर्वप्रथम लिपिबद्ध कब और किसने किया था ये उत्तर में पीछे दे चुका हूँ एक दर, एक सृष्टि की अवधि कितनी कितने वर्ष है? चार और बत्तीस करोड़ वर्ष एक सृष्टि की अवधि है चार युगों सतयुग त्रेता युग द्वापर और कलयुग की प्रत्येक की अवधि कितनी होगी ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का वेदोत्पत्ति विषय में देख लीजिएगा सब युगों की अलग अलग वो काल गणना की हुई है और ये मत समझिएगा कि ये पहला ही कलयुग है ये इकहत्तरवी चतुर्युग चल रही है इसका मतलब क्या हुआ पीछे सत्तर कलयुग बीत चुके हैं पीछे सत्तर द्वापर त्रेता और सतयुग जा चुके हैं ये पहला ही नहीं है रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ करने से क्या फायदे हैं? हमारे गाँव में बहुत से लोग कुछ धार्मिक कार्य करने के लिए सोचते हैं तो सुंदर कांड का पाठ करवाते हैं तो ये कितना सार्थक है केवल पाठ मात्र से तो कुछ नहीं होगा हाँ जो कुछ उसमें अच्छी बातें हैं, उस अच्छी बातों को परिवार में लागू कर लेंगे उससे लाभ होगा केवल पाठ मात्र से विशेष कुछ नहीं होने वाला कंपनियों में जो लोग रात की ड्यूटी करते हैं उन्हें दिन में सोना पड़ता है योग साधना की सारी क्रियाएं दिन में व संध्या हवन आदि को कैसे करें क्या ऐसी नौकरी छोड़ देनी चाहिए ऐसा नहीं है आप यदि आपको दिन वाली नौकरी मिलती वो आ, मिलती है दिन में आप काम कर ले और रात्रि में सोले में ऐसी व्यवस्था है तो बहुत ही अच्छा है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा तो थोड़ा सा समय तो निकल ही सकता है संध्या उपासना में ज्यादा नहीं लगता आप घंटा भर तो निकाल ही सकते हैं दान देने का सोचा परंतु जेब में पैसे नहीं थे परस घर पर ही रह गया ऐसे में क्या पुण्य का संस्कार बनेगा हाँ जो देने का आपने सोचा एक मन में कल्पना की मन में विचार ले आए इतना मानसिक पुण्य बनेगा थोड़ा सा दे देते तो पूरा पुण्य बनता हाँ आगे और लिखते हैं चोरी करने का मन में आया पर करने सका पाप का संस्कार बनेगा निश्चित रूप से मानसिक पाप लगेगा मानसिक मानसिक पुण्य और पाप ये दोनों में जुड़ेगा मन एक जगह नहीं लगता मन को कैसे एक जगह स्थिर रखें मन एक जगह कभी लगता ही नहीं है वो तो हम सोचते हैं एक जगह लगने का मतलब एक विषय में वो कर सकते हैं तो इसके लिए आप योगाभ्यास कीजिए और अपने पुण्य को बढ़ाइए जिस जो व्यक्ति जितना पुण्य आत्मा होता है धर्मात्मा होता है उस व्यक्ति का मन उतना ही निश्चल होता है उतना ही मन एक विषय में टिकता है महर्षि वाल्मीकि श्री रामचंद्र जी के विषय में लिखते हैं जब माता सीता को का हरण हो गया उस समय रामचंद्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण मेरा मन जो है जैसे समुद्र स्थित होता है गंभीर होता है उसमें एक स्थिति तालाब आदि की आप देखेंगे उसमें कोई तरंग नहीं होती ऐसा प्रशांत कहने लगा कहने लगे कि मेरा मन तो ऐसा है लेकिन आज माँ सीता को का हरण हो गया हरण हो गया तो उसके विषय में श्री रामचंद्र जी कहते हैं ऐसा लगता है जैसे पानी में किसी ने कंकड़ डाल दिया हो कंकड़ डालने से क्या होता है लहरें बनती हैं तो ऐसा तो वो मन ठीक हो सकता है यदि आप चाहेंगे तो आज आत्मरिक्षण की कक्षा में शांति व अशांति उत्पन्न करने वाले कारणों की पर चर्चा हुई हमारा परिवार पूर्ण पूर्णमा जी नहीं है हम दोनों भाई ही बाकी सब पौराणिक विचारधारा से प्रति हैं जब हम अपने कार्य वैदिक धर्म अनुसार करते हैं तो पिताजी नाराज रहते हैं जिसके कारण हम अशांत रहते हैं पर जब उनकी माने तो हमारी आत्मा करने का आदेश नहीं देती इसमें समन्वय बनाया जा सकता है कुछ कार्य ऐसे होते है जिन कार्यों को हमें थोड़ा सा कठोरता से करना होता है कठोर निर्णय लेने होते हैं जीवन में यदि अच्छाई के लिए व्यक्ति रुकावट डालता है तो उस समय थोड़ा कठोर हो सकते हैं लेकिन फिर भी आप परिवार में रहते हैं परिवार बिगड़ना नहीं चाहिए परिवार में वैमनस्य नहीं होना चाहिए वो प्रयास करें पिताजी को समझाया जा सकता है आप हवन करते हैं तो कोई बकरा तो नहीं काट रहे कोई मुसलमानी काम तो नहीं कर अच्छा ही कर रहे हैं धीरे धीरे पिताजी भी समझेंगे और अपने जो ये विचार अपनाए हैं इनपे दृढ़ रहिएगा चलते रहिएगा को सताना नहीं है वो नाराज होते हैं तो अपने व्यवहार से दूसरे कार्यों से उनकी सेवा करके उनका आदेश मान करके उनको ठीक रखना है तो ठीक होता चला जाएगा उन्नीस में आरियमा जी कितने थे आज संख्या में घटे या बढ़े निश्चित संख्या तो नहीं बता सकता आज की बात आप करते हैं तो घटे हैं हमारी निर्माण का कार्य क्यों नहीं करते यारी निर्माण का यहाँ कार्य हो रहा है नहीं हो रहा कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर सब कोई लगा हुआ है जैसा जिसकी योग्यता है वो लगा हुआ है लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए वो तो नहीं दिखता संसार में ईसाइयों के एक सौ चालीस देश बना लिए मुसलमानों ने संसार में पैंसठ देश बना लिए आर्यों के कितने देश हैं? ये उनकी एकता और उनके पुरुषार्थ का फल है हम एक नहीं और पुरुषार्थी नहीं है आलसी प्रमादी है उसका फल हम यहाँ देख रहे हैं आप क्या सोचते हैं कि वो उन्होंने 140 देश बनाए और पैंसठ देश बनाए वो निठल्ले थे निठले नहीं उन्होंने मेहनत की है उन, उनका संगठन मजबूत रहा है जो मेहनत करता है और संगठन में रहता है वो प्रगति करता है वो परिणाम हमारे सामने है हम भारत वाले तो बै, निठले बैठकर के खाना चाहते हैं पता लगा वो सर्वे हुआ सर्वे में कह रहे थे कि कौन कितने घंटे काम कर पंद्रह घंटे काम करते हैं कुछ देश के लोग तेरह चौदह घंटे काम करते हैं कुछ देश के लोग आठ नौ घंटे काम करते हैं और भारत वाले कितने घंटे काम करते हैं प्रति व्यक्ति देखते हैं चौबीस घंटे में से तो केवल तीन चार घंटे प्रति व्यक्ति काम करता है किसी ने व्यंग किया था व्यंग क्या किया था यदि भगवान ताकत के बल पर मिल रहा होता तो रूस के पास भगवान होता ताकत रूस पे थी उस समय यदि पूंजीवाद के बल पर भगवान मिल रहा होता तो धन अमेरिका के पास आ गया था कहने लगे भगवान अमेरिका के पास होता यदि चालाकी से भगवान मिल रहा होता तो इंग्लैंड के पास होता अंग्रेज चालाक ज्यादा हैं। कहने लगे झूठ के बल पर परमात्मा मिल रहा होता तो पाकिस्तान के पास होता और यदि आलस्य के बल परमात्मा मिल रहा होता तो भारतीयों के पास होता ंग किया था उन्होंने अर्थात हम आलसी हो गए आलसी लोगों के देश बना नहीं करते हैं जो देश होता है वो भी नष्ट हो जाता है तो ये नहीं है आप सोचते हो कि वो उन्होंने मेहनत की है उनका संगठन है इस दृष्टि से वो प्रशंसनीय हैं और जो हमारे अंदर कमियां हैं हम निंदनीय हैं हम भी एक हो जाए पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा ये एक भारत देश नहीं बढ़ते चले जाएंगे किन सिद्धांतों को जानकर आर्य बन आ, बनाते हैं कृपया ये आप वैदिक सिद्धांत जानिए और आर्य बनाते चले जाइए ईश्वर की सार्वभौम परिभाषा बताने की कृपा करें आप आर्यन पढ़िएगा सत्या का पहला एक प्रश्न मुझे न जाने कितने वर्षों से परेशान कर रहा है कि ईश्वर साक्षात्कार का अभिप्राय क्या है निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को सोचते हुए साक्षात्कार मानस सामने सीधा सीधा दिखाई दे जाना ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है ईश्वर इंद्रियातीत है वो अनुभूति का विषय है परमात्मा का अनुभव सीधा सीधा आत्मा करता है और उस अनुभव को हम वर्णन नहीं कर सकते वो ऋषि कहते हैं वो सपन... कार ये मत समझिए जो सामने सामने दिखता है क्या किसी को ध्यान में या स्वप्न में देख देव दर्शन होना ईश्वर साक्षात्कार है ऐसा नहीं है साकार को मानने वालों के उन्हें ईश दर्शन इस देन के में हुए जैसे तुलसी आदि ये उनकी कल्पना हो सकती है ईश्वर का दर्शन आत्मा से होता है गोमूत्र गोमय क्षीर दधी सर्फी आदि जो गाय पंच गव्य आदि होता है वो उसके विषय में आप इसका तात्पर्य क्या है तो गाय के शरीर से जो भी कुछ निकलता है हमारी प्रकृति के लिए हमारे लिए लाभदायक होता है गाय के अंदर जो शरीर से वायु भी निकलती है वो भी लाभदायक है पसीना भी लाभदायक है गाय शरीर से श्वास भी छोड़ती है वो भी लाभदायक है उसका दूध तो है ही है गौमूत्र लाभदायक है तो गाय के सारे के सारे लाभ ही है इसलिए गोपालन करना चाहिए गाय को नहीं पालते किसको पालने लग गए पहले घर के बाहर क्या लिखा मिलता था अतिथि देवो भव फैशन गया फैशन बदला फिर घर के बाहर लिखा मिलता था सुस्वागतम फिर फैशन बदला आजकल फैशन हो गया घरों के बाहर मिलता है कुत्तों से सावधान जब घर के अंदर जाती हैं तो एक कुत्ता मिलता है और बाहर क्या लिख रखा है बहुवचन में लिख रखा है इसका मतलब हम तो नहीं बोलेंगे गायें पाली जाती थी आजकल कुतिया पाली जाती है और गाय जब दौड़ती थी गाय चाटती थी तो रोग के कीटाणु मरते थे गौशाला में जाइएगा हाथ फेर करके आइएगा नाम लीजिएगा एक आध गाय का दौड़ी दौड़ी आएगी और कहेगी खुजली कर आजकल कुतिया गोद में हो और गाल चाटती है हानि होती है नुकसान होता है रोग बढ़ते हैं तो ये नहीं गाय महत्वपूर्ण तो है यही इसका तात्पर्य है मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा का पालन करने के साधक के अंतःकरण में क्या विशेषता पैदा हो जाती है जब इस प्रकार का वो मनसा वाचा कर्मणा से अहिंसा का पालन करता है तो उसके अंतःकरण से सबके प्रति वैर भाव छूट जाता है वो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता सबके प्रति प्रेम की भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है आर्य समाज वैदिक विचार पर वर्तमान में शास्त्रार्थ सुनने में नहीं मिल रहे आप करवाएंगे तो मिलने लग जाएंगे नकारात्मक बहुत आ चुकी है नकारात्मकता मन में कैसे सकारात्मकता आए अपने गुणों को देखिए दूसरे के गुणों को देखिए परमात्मा की सृष्टि को देखिए वो सारी चीजें देखेंगे तो उत्साह आने लगेगा जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों में आप देखिएगा कि सरकार सड़कें बना रही है कितनी सुंदर सड़कें बनाती है हमारी सेना कितनी रक्षा कर रही है कि हम करोड़ों लोग शांति से सो रहे हैं सेना रक्षा कर रही है अपना इस प्रकार के विचार करेंगे परमात्मा ने कितना सुंदर शरीर दिया है कितना अच्छा शरीर दिया है यदि बैल घोड़ा गधा बन जाता तो कुछ नहीं कर सकता था मनुष्य बना हुआ हूँ आदि आदि विचार करेंगे तो आत्मा जगती चली जाएगी मन एकाग्र नहीं होता अलग अलग घूमता है उपासना कीजिएगा पुण्य को वृद्धि कीजिएगा होने लगेगा तिहत्तर वर्षीय वृद्ध हूं परंतु स्वस्थ हूं बहुत अच्छी बात है शुभकामनाएं आपको पिछले बीस बाईस वर्ष पहले महाभारत घर पर लेकर खरीद कर आया लेकर आया हूँ अधिकांश लोग मुझे कहते हैं कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए क्या यह कथन ठीक है ये कथन गलत है महाभारत बहुत अच्छी चीज है लोगों ने बदनाम कर दिया कि महाभारत पुस्तक रखेंगे तो महाभारत मच जाएगा वो तो पुस्तक तो जड़ चीज है और उसमें प्रेरणा की कितनी सारी बातें हैं यदि मेरा विचार आप लेंगे रामायण और महाभारत की तुलना करने लगेंगे रामायण में इतना ज्यादा उपदेश नहीं है जितना महाभारत में उपदेश भरा पड़ा है रामायण में प्रेरणा विशेष हैं महापुरुषों की, आदर्श विशेष हैं, लेकिन यदि उपदेश की दृष्टि से देखेंगे महाभारत में आप वन पर्व को देखिएगा उससे पहले उद्योग पर्व है विदुर नीति विदुर प्रजागर वन पर्व में यक्ष युधिष संवाद बाद में फिर शांति पर्व अनुशासन पर्व आदि आदि बहुत सारा उपदेश भरा पड़ा है महाभारत में तो गलत नहीं है ठीक है महाभारत अपने अपने घर में रखिएगा और पढ़िएगा कहीं महाभारत नहीं मचने वाला भाग्य का क्या मतलब है भाग्य का मतलब है जो हमने कर्म किए हैं वो कर्म संचित होते हैं और उनके आधार पर जो हमें फल मिलता है वो भाग्य का तात्पर्य है क्या भाग्यवाद आरुषमाज मानता है निश्चित रूप से आर्यसमाज भाग्यवाद मानता है हमारा भाग्य ही तो है कि मनुष्य का शरीर मिला है हमारा भाग्य ही तो है कि इस प्रकार का सत्संग मिल रहा है हमारा भाग्य ही तो है कि हम स्वस्थ हैं भाग्यवाद मानता है लेकिन भाग्य के भरोसे पड़े रहना इस चीज को नहीं मानता पुरुषार्थ करना चाहिए पुरुषार्थ करेंगे वो ज्यादा ठीक है पिछले जन्मों में क्या भाग्य कहते हैं आरस हाँ पिछले जन्म में जो कर्म किया था वही भाग्य है भाग्य शब्द किसने बनाया भाग्य शब्द ऋषियों ने बनाया शब्दों का निर्माण परमात्मा ने परमात्मा की प्रेरणा से ऋषियों ने विद्वानों ने बनाए हैं हिन्दू शब्द कहा से आया हिन्दू शब्द मुसलमानों से आया हिन्दू शब्द कहीं वेद में कहीं स्मृति ग्रंथों में ऋषि ग्रंथों में नहीं है हिन्दू शब्द मुसलमानों ने हमें दिया है और ये हिन्दू शब्द हमारे लिए गाली है गाली दे रखी है कोई प्रशंसा कोई अलंकार नहीं दे रखा है इंडिया शब्द भारत का किसने दिया इंडिया शब्द अंग्रेजों ने दिया है इंडिया शब्द व्याख्या नहीं कर रहा विस्तार से बोला जा सकता है धैर्य कैसे रखा जाए क्या पत्नी से परेशान है पत्नी बोल जाती है और ये भी शुरू हो जाते हैं धैर्य रखा जा सकता है दूसरे की बात यदि गंभीरता से सुनेंगे धीरे धीरे अभ्यास बनेगा ये एकदम नहीं होता एकदम हम सोचें कि ये सारी चीजें गुण एक साथ आ जाएं ऐसे नहीं होता धीरे धीरे अभ्यास करते जाते हैं और ये होता रहता है धैर्य बनेगा और जो व्यक्ति जितना पुण्य आत्मा होता है वो ज्यादा धैर्यशाली होता है धैर्य रखने के कुछ टिप्स गुस्सा बहुत आता है गुस्से का कारण खोजिए और कारण देख करके उसको दूर कीजिए कम होगा और गुस्से की हानिया देखी यदि हानि देखने लग गए तो गुस्सा कम होता चला जाएगा पहले आर्योपदेश प्रचारी गांव गांव में जाकर आरसमास का प्रचार करते थे अब क्यों नहीं गांव में प्रचार के लिए जाते कुछ स्थानों पर तो अब भी है हरियाणा प्रतिनिधि सभा इस कार्य को कर रही है सभाओं का ये कार्य होता था लेकिन सभाएं शिथिल हो गई पद प्रतिष्ठा के लिए अधिकारी लग गए इसलिए वो कार्य शिथिल हो गया यदि आज भी हमारी सभाएं चाहें सभाएं चाहें तो एक नहीं दस दस पंद्रह पंद्रह भजनों उपदेशक उपदेशक रख सकती है और गाँव गाँव में फैला सकती है वो हो सकता है ये हमारी कमजोरी कमी है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों के साथ ओम लगाना अनुचित है क्या नहीं अनुचित नहीं है आप लगा सकते हैं नहीं लगाते कोई बात नहीं लगा सकते हैं तो भी कोई बात नहीं इसमें कोई सिद्धांत की हानि नहीं है हाँ एक रूपता हो यदि लगाते हैं तो सभी लोग लगाएं नहीं लगाते हैं तो सभी लोग न लगाए इससे एक आ जाती है और यदि लगा लेते हैं तो भी हानि नहीं और नहीं लगाते हैं तो भी कोई हानि नहीं राजा राम ने क्या हिरण की मृत्यु की थी हाँ इतिहास तो ऐसा ही आता है वो राजा लोग इस प्रकार का करते थे जो आसपास हिंसक प्राणी होते थे या तंग करते थे उनको राजा लोगों के लिए शिकार खेलने का ऐसा कुछ था तो जैसा इतिहास मिलता है हिरण की मृत्यु की थी मुसलमान कहते हैं कि तुम्हारा भगवान राम ने हिरण को मारा था तो क्या हुआ हमारे राम ने तो एक ही हिरण को मारा था तुम तो करोड़ों करोड़ों हर साल बकरी काटते हो एक हिरण पे इतनी आपात और रोजाना करोड़ों बकरे काट देते हो वो दिखाई नहीं देता और वो हिरण किस लिए मारा था क्यों मारा था क्या परिस्थिति थी अपनी जीव के स्वाद के लिए तो नहीं मारा था तुम लोग तो रोजाना अपने जीव के स्वाद के लिए मारते हो तो ऐसे लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं तत्काल मुंह बंद करना चाहिए ऐसा का क्या भगवान राम ने वो बात हो गई आदि कार्य करते समय सिर पर कपड़ा रखना चाहिए या नहीं यदि आपके कल भी बात कही थी बाल उड़ते हो आदि आदि तो आप रख सकते हैं आज सुबह की कक्षा में स्वामी जी द्वारा भजन की कुछ पंक्ति सुनाई थी आज सुबह माने ये पर्ची कल या परसों की है तेरे दर्शन की लालसा लेकर आया हूँ प्रभु या परमात्मा की अनुभूति होती है उसके दर्शन प्रत्यक्ष साक्षात्कार यह शब्द आर्य समाज के मन से बोलने पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका तात्पर्य लिया जाता है वक्ता का अभिप्राय लिया जाता है सीधा सीधा अभिधा में अर्थ लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा तेरे दर्शन की अभिलाषा लेकर के आया हूँ ऐसा नहीं उनका भाव है उनका कथन ऐसा नहीं है जैसे आप को तो मैं देख रहा हूं और मुझे आप देख रहे हैं ऐसे दर्शन का नहीं है वो दर्शन की अभिलाषा अंदर की अनुभूति ही अर्थ लेना चाहिए वक्ता की अभिप्राय को समझ करके ही चलना चाहिए यदि किसी को सिगरेट बनाने वाली कंपनी में अच्छी नौकरी मिलती है तो क्या वह त्याज्य है बिल्कुल त्याज्य है ऐसे में नहीं, नहीं करें ज्यादा अच्छा है आँ... जनरल स्टोर की दुकान पर बिस्किट वेज नॉन वेज दोनों मिलते हैं जिन पर लाल या हरा गोल निशान होता है क्या नॉन वेज बिस्कुट बेचना पाप है बिल्कुल पाप है महर्षि मनो ने कई सारे पाप के दोषी माने हैं मांस आदि में काटने वाला बेचने वाला पकाने वाला आदि आदि परोसने वाला खाने वाला तो बेचने वाला भी पापी कहलाता है दोष लगता है ब्रह्म कुमारी के बारे में जो कुछ फोटो कॉपी के लिए कहा था वो अगर किसी को चाहिए तो वो बाद में ले लीजिएगा मेरे से मिलके मुसलमान ईसाई बहुत बौद्ध सरदार राजपूत आदि मांसाहारी हैं हिंदुस्तान 80 प्रतिशत लोग मांसाहारी हैं तो फिर गुचड़ खानों का न, न, लाइसेंस देने वाले सरकारी अफसर पाप लगेगा निश्चित रूप से पाप लगेगा पाप से नहीं बचने वाले ऐसे लोग यदि समय हो तो पूज्य स्वामी श्री सत्यपति परिवराजक के बारे में वहां गतिविधियों के बारे में बताएं स्वामी सत्यपति जी महाराज आज के दिन ईश्वर साक्षात्कार ईश्वर के दर्शन उनको हुए हुए हैं ईश्वर की अनुभूति उनको है उनके जीवन को देखने से उनके पास रहने से निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति समाधिस्थ हैं और एक ऐसी जगह से उठकर के आए मुसलमान परिवार में थे मुस्लिम परिवार में होते हुए कोई विद्या का अभ्यास नहीं मिला था कोई पढ़ाई नहीं हुई थी 19-20 साल की अवस्था में गाय भैंस चराया करते थे अपने मामा के गांव में घर में टिटोली गांव है रहतक के पास में वहा वहा एक आर्य सज्जन होते थे सुखदेव शास्त्री उनसे संपर्क हुआ उन्होंने कुछ कुछ पढ़ाना शुरू किया क ख सिखाना शुरू किया 19 20 वर्ष की अवस्था में वर्णोच्चारण वहां से सीखी है और वहां से सीख करके सत्यार्थ प्रकाश मिला वो पढ़कर के प्रेरणा मिली प्रेरणा मिली तो गुरुकुल झज्जर में आए झज्जर में आकर के दर्शन व्याकरण वेद आदि शास्त्रों के विद्वान बने और वो सैकड़ों शिविर लगाए साधना शिविर लगाए और अनेक सारे योग्य विद्वान निकाल करके आयुषमाज को दिए जिनमें से पूज्य आचार्य सत्यजीत जीवी उसी श्रृंखला में हैं, स्वामी मुक्तानंद जी उस श्रृंखला में हैं, आचार्य ज्ञानेश्वर जी उस श्रृंखला में हैं, तो अनेक सारे विद्वान उनके दिए हुए हैं आय समाज में कार्य कर रहे हैं ये संक्षिप्त सा परिचय दिया ऋण हत्या करने वाले ब्रह्म हत्या के पाप लगता है वो मैंने कल बोल दिया था पहनावे के विषय में कुछ लोगों ने प्रश्न किया था जिस प्रश्न में कई सारे तथ्यों पर विचार करने पर जोर दिया जिसमें एक मुख्य तथ्य पूछा गया था कि हमारे वैदिक आर्स पारंपरिक लड़कियां विवाह से पूर्व कैसे मैंने बता दिया है कि जिससे मन सात्विक रहे चंचलता न आए ऐसे वस्त्रों का धारण करें दुनिया का कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है संभावना है ऐसे तो हम किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कहीं पर तो विश्वास करना पड़ता है हम आपस में परीक्षण करके देखना सौ प्रतिशत हम आपस में किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते सौ प्रतिशत कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा एक दूसरे के प्रति अविश्वास रहता है वो होता ही नहीं है सौ प्रतिशत हाँ व्यवहार के लिए हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना ही पड़ता है जिस विषय का है उस विषय में विश्वास करके ही चलते हैं तभी व्यवहार चल रहा है अन्यथा पूरा का पूरा विश्वास न पति का पत्नी के ऊपर है न पत्नी का पति के ऊपर है न आचार्य का शिष्य के ऊपर है न शिष्य आचार्य के ऊपर है मैं सौ की बात कर रहा हूं पूरा का पूरा हाँ ऋषि जो लोग होते हैं समास्त हो गए उनका सौ प्रतिशत विश्वास होता है किन के ऊपर परमात्मा के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास उनको हो जाता है गुण कर्म स्वभाव इसे परिभाषित करें वास्तविक रूप से मनुष्यों को चयन गुण कर्म स्वभाव के आधार पर कभी कर पाएंगे परिभाषा पता हो तब आप देख लीजिएगा अपना स्वभाव देखिए क्या है आपकी विशेषताएं क्या हैं, आप करते क्या हैं, उससे अपने आप ही प्रकट हो जाएगा कि गुण कर्म स्वभाव क्या है मैं विस्तार नहीं करूंगा समय भाग रहा है मैं सोच रहा हूं आप सबकी मनोकामना पूरी हो जाए नहीं तो सोचेंगे मेरी पर्ची नहीं पड़ी, मेरी नहीं पड़ी। अगर शब्द अजय मेरु है तो प्रयत्न कर नाम परिवर्तन करवाना चाहिए हाँ अजय शब्द है अजमेर है इतना भी ठीक है यहाँ तो अजमेर शरीफ करने वाले हैं शरीफ करने वाले हैं वो शरीफ रोक रखा है संगठन ने ही रोक रखा है हमारे आर्यभद्र पुरुषों ने रोक रखा है तो अजय मेरू शब्द संस्कृत का है तो बहुत सारे नगर ऐसे हैं आप अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर तो ठीक है अहमदाबाद इलाहाबाद वो तो और वैसे हैं हैदराबाद हैदराबाद का नाम भाग्य नगर है अहमदाबाद का नाम करणावती है तो वो नाम पूरी तरह से विकृत हैं हमारा अजमेर तो बहुत अंशों में बचा हुआ है ठीक है इतना खराब नहीं है सरकार शब्द हिंदी अथवा आर्य भाषा का नहीं है कोई ब्रह्मचारी शब्द संस्कृत अथवा आर्य भाषा इसको सर्वकार कहते हैं संस्कृत में और सरकार ठीक है हिंदी का ही शब्द है कोई गलत नहीं है हाँ केंद्रीय प्रशासन में आप हैं तो सर्वकार करवा लीजिए लेकिन ये सरकार भी कोई गलत नहीं है ठीक ही है ओम और तीन का अंक लिख करके जैसे ऊपर चंद्र लगाते हैं वो ओम और स्वस्तिक चिन्ह लगाते हैं वो ओम तीन चिन्ह आपने दिए हैं कह रहे हैं कि इस, इसके विषय में बताइए एक तो हम ओ लिखते हैं और बीच में तीन का अंक लिखते हैं और फिर म लिखते हैं एक वो तो ये तीनों ठीक हैं तीनों में कोई गलत नहीं है अपनी अपनी लिपि होती थी अपने अपने समय की प्राचीन काल में ये जो स्वस्तिक का चिन्ह है ये भी ओम का ही चिन्ह होता था उस भाषा में उस लिपि में और ये ये जो ओम हम लिखते हैं चंद्रबिंदु ऊपर लगाते हैं ये भी उस समय की लिपि होती थी ये ओम का संकेत होता था और हम देवनागरी लिपि लिखते हैं लिपि में लिखते हैं तो ओ बीच में तीन का अंक और म इस प्रकार से लिखा जाता है तो तीनों ही ठीक है गलत नहीं है हाँ ये ओम भी हमने बांट ली पौराणिकों का ये आर्यमाजियों का ये गलत है ऐसा करना गायत्री मंत्र के तीन भाग स्तुति प्रार्थना उपासना दोबारा से नहीं बता सकता मैं आप कैसे रिकॉर्डिंग है कोई आत्मा मोक्ष प्राप्त करने के बाद वापस मनुष्य रूप में आता है हाँ मोक्ष की अवधि पूरी होने के बाद परमात्मा की व्यवस्था से मनुष्य शरीर में ही आता है मैंने सुना है कि इसी गुरुकुल के परिसर में वो मैंने कल वर्णन कर दिया था पुनर्जन्म वाली बात जो याद रहता है वो बहुत समस्याएं दी बहुत समस्याएं हैं बहुत पेपर बॉक्स में डाले पर सुनवाई एक की भी नहीं हुई मेरे हाथ में आ जाती तो सुनवाई हो जाती क्या करूं और जो आई है अभी आ जाए शायद आपकी आगे पीछे हो गई होगी पूछने वाल, लिखा हुआ चाहे तथा राजनीतिक बातें गांधी जी क्या थे राष्ट्रपिता थे या नहीं थे ये राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए एक आदमी हर शंका समाधान में स्वामी विवेकानंद का प्रशंसक बना हूं तथा अपना नाम पंजीकरण संख्या बताने का कार्य करें तथा यह भी बताएं कि योग साधना करने आया है या विवेकानंद की पूरी जानकारी करने आया है जिसने पूछा था उनके विषय में लिखा है ये प्रसंग आ गया था तो मैंने बोल दिया था ऐसा कोई नहीं है कि इन्हीं के विषय में बोलना उद्देश्य था सुना है कि ज्यादातर बूचड़खाने बने हैं वो नेताओं के हैं बीजेपी हिंदुओं नेताओं के भी हैं मेनका गांधी लाल कृष्ण आडवाणी आदि ये मुझे जानकारी नहीं कि मेनका कृष्ण आडवाणी के हों हाँ कपिल सिब्बल जैसे के तो हैं बहुत सारे बूचड़खाने हिंदुओं के भी हैं जो गलत है वो नहीं होने चाहिए मैं कई वर्षों से गायत्री की सुबह तीन माला करती हूं फिर ध्यान में बैठती हूं ऐसा हुआ मेरे मूलाधार ये कुछ अनुभूतियां आपको हुई होंगी यदि शास्त्र सम्मत है तो ठीक है और शास्त्र के अनुकूल नहीं है तो ये ठीक नहीं है आप स्वाध्याय कीजिएगा योग दर्शन का योग दर्शन में ठीक ठीक आपको जानकारी मिलेगी क्या वृक्षों की भांति घास में भी जीव होता है एक ही घास फैलकर कई स्थान को घेर लेती है हाँ घास में भी जीव होता है जिस घास की एक जड़ है भले ही कितना फैल गया है उसमें एक जीव कहलाएगा एक जड़ वाला घास क्या आदि शंकराचार्य ने वास्तव में परकाया प्रवेश किया था नहीं ये संभव नहीं है कि एक शरीर को छोड़कर के कोई जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाए ये गलत इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है अंबेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया अंबेडकर ने कभी मनुस्मृति को नहीं जलाया उनके जीवन काल में मनुस्मृति को उन्होंने नहीं जलाया था मनुस्मृति के बहुत सारी बातें उन्होंने ली है ये तो बाद में अधिक प्रचलन कर दिया कि वो मनु के विरोधी थे क्यों हिंदू संगठन संघ सभी आर्य समाज को अपना दुश्मन मानती है बहुत सारे कारण हैं, कुछ स्वार्थ कारण होते हैं कुछ नासमझी कारण होता है श्री राम शर्मा गायत्री परिवार वाले सत्यता क्या है क्या वे वेदों के अनुकूल हैं? जितना वेदों के अनुकूल है उतना ठीक है और जो वेद के प्रतिकूल है वो ठीक नहीं है हिंदुओं का संगठन बनाने, बनाने व अंधविश्वास मिटाने के लिए क्या क्या करना चाहिए आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िएगा और अपने आप को आर्य बनाइएगा और जनता में उतर जाइएगा ईश्वर की सार्वभौम परिभाषा ये पीछे बता चुका हूं आप कहते हैं कि घी से हवन कीजिएगा ये उत्तम कर्म है लेकिन समाज में जो लोग हैं वे कहते हैं कि ये आर्य समाजी घी को बर्बाद करते हैं इसका मतलब क्या है कोई भी चीज बर्बाद नहीं होती अच्छा बीड़ी फूंकते हैं उस समय क्या सुगंध आती है दुर्गंध आती है एक को हवन कुंड के पास बैठाना और एक को ट्रक के साइलेंसर के पास बैठाना पता लग जाएगा कि अच्छा कार्य कौन सा है ट्रक के साइलेंसर के पास बैठाना और स्टार्ट करके एक्सीटर को दबवा देना पूछना कैसा लगता है हवन में घी बर्बाद नहीं होता वो तो पुण्य होता है सूक्ष्म रूप में होता है और वायु में मिलकर के प्राणी मात्र का उपकार होता है ओम तथा ओम दोनों में ये मैं बोल चुका हूँ परोपकारी सभा परिसर में गुरुकुल चलता है इसमें क्या वानप्रस्थी लोग भी वेदों का अध्ययन करते हैं जो यहाँ आश्रम वासी है कक्षाएं चलती हैं वो आश्रमवासी भी कक्षाओं में बैठकर के दर्शन आदि जो भी कक्षाएं चलती हैं उसको पढ़ते है वैज्ञानिकों ने आज अनु परमाणु को कल बात हो चुकी दिनचर्या के ऐसे कर्म बताइए जिससे निश्चित रूप से पुण्य मिलेगा सुबह चार बजे उठना शुरू कर दीजिए शौच आदि से निवृत्त तो होकर के संदेह उपासना कीजिए व्यायाम कीजिए प्राणायाम कीजिए हवन कीजिए और घर की पालना कीजिए समय मिले तो परोपकार कीजिए दूसरों की सेवा कीजिए पुण्य ही पुण्य मिलेगा मैं घर पर सुबह यज्ञ नहीं कर पाता सायकाल करता हूँ और सायकाल दोनों समय की आहुति दे लेता हूँ ये ठीक है कोई गलत नहीं है आप सुबह समय नहीं मिलता शाम को करते हैं और दोनों समय की आहुति दे लेते हैं कोई सिद्धांत आनी नहीं है पुण्य ही मिलेगा आपने बताया कि यज्ञोपवीत के तीन धागे होते है यह बताने के हमारे ऊपर तीन ऋण होते हैं पितृण मातृण आचार्य ऋण ऐसा नहीं था पितृण पितृण में साथ साथ माता का ऋण भी हो जाता है ऋषि ऋण विद्वानों का उसमें आचार्य आदि भी आ जाता है देव ऋण देव ऋण अर्थात इस प्रकृति का वो मैंने बोला था ये कल मैं बोल चुका हूं सिखा रखना आवश्यक है क्या सिका रखना आवश्यक है आप कहते हैं गुरकुल आश्रमों में रहकर रखना अच्छा लगता है शहरों घरों में अच्छा नहीं लगता मुसलमान को शरम आती है कभी दाढ़ी बढ़ाकर के टोपी पहन करके वो धड़ल्ले से कॉलेज में भी जाता है स्कूल में भी जाता है उसको तो शर्म नहीं आती और हम छोटी सी चोटी रखने में और यज्जो पवित्र रखने में शर्म आती है ये हमारे आत्मिक बल की कमजोरी है ईमानदारी की कमजोरी है अगर वेद विरोध न हो तो यजशाला में गुम्बद पर आपका विचार है मैं अधिकारियों को आप आपकी ये बात पहुंचा दूंगा मनुस्मृति में शोधरों के वेद पढ़ने से मना किया है ये गलत है मनुस्मृति में कहीं सूद्रो के लिए वेद पढ़ने का मना नहीं किया है ऋषि वेद की परंपरा को मानने वाले होते हैं और ऋषियों ने वेद को सूद्रो से वंचित नहीं किया वेद तो मनुष्य मात्र के लिए है वो सब पढ़ सकते हैं ये गलत प्रचारित किया गया है और मनुस्मृति में ये मिलावट कर दी गई है कि सूद्रों के साथ अन्याय हो रहा है और आज बिना मनुस्मृति को पढ़े हुए लोग जला रहे हैं वो गलत है क्या राम द्वारा शंकु का वध किया गया था ये फालतू की बातें वाम वाले बौद्ध और मायावती के चेले फैला रहे हैं हमारे श्री रामचंद्र जी को रामायण को गलत बताते हैं तो उन लोगों से बचिएगा अच्छी बातें प्रचारित कीजिएगा बहुत सारी पुस्तकें हैं उन पुस्तकें छोटी-छोटी पुस्तके रामायण चरित है दो मित्रों की बातें हैं जो मथुरा से प्रकाशित होती है उनको देखिएगा आपको पता लग जाएगा संसार प्रेम से चलता है विभिन्न मत जो देश में आए मुस्लिम यहूदी क्रिश्चियन बौद्ध जैन अपने में समाय सहिष्णुता विरोध के लिए विरोध नहीं किया जाता वास्तविक शक्ति है उग्रवादी के लिए नम्रता करते रहिये तो हमारे देश में आक्रमण करने आए तो सीमा पर बौद्ध थे बौद्ध थे वो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए हाथ जोड़ करके खड़े हो गए तो उनको क्या किया उन्होंने गर्दन काटते चले गए गाजर मूली की तरह काट दिया तो हर जगह सहिष्णुता प्रेम नहीं चलता जो दुष्ट होता है दुष्ट के साथ यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए वेद प्रचार श्रवण मास में ही मनाना चाहिए महर्षि दयानंद ऋषि दयानंद जी ने डीएवी कॉलेज की स्थापना नहीं की डीएवी स्कूल की स्थापना ऋषि दयानंद जी ने नहीं की इसकी स्थापना की थी कुछ लोग मिले थे और उन्होंने प्रमुख रूप से गुरुदत्त विद्यार्थी थे गुरुदत्त विद्यार्थी की एक इच्छा थी कि महर्षि का स्मारक बने और स्मारक कैसा बने विद्या का केंद्र बने दयानंद एंग्लो वैदिक अर्थात ऐसा शिक्षण संस्थान बने महर्षि दयानंद के नाम से जहां प्राचीन विद्या और आधुनिक विद्या दोनों पढ़ाई जाती हो तो उसके मूल में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी थे उनको गौण कर दिया और महात्मा हंसराज जी को मुख्य कर दिया महात्मा हंसराज जी निश्चित रूप से सहयोगी थे किन्तु डी के संस्थापकों में मुख्य संस्थापक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ithe स्वामी दर्शनानंद जी ने क्या क्या कर्म किए उनकी पुस्तक आपको मिलेगी राजेंद्र राजेन्द्र जिज्ञास द्वारा उनका जीवन चरित्र उसको लेकर के पढ़ लीजिएगा संकल्प पाठ यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र ब्रह्मचारियों द्वारा समिदाधान मंत्र स्नान के समय बोले जाने वाले मंत्र जयपोर् जिज्ञासा ये पहले भी लिख चुका हूं कि इसका अर्थ बताया जाए इसका अर्थ हम यहाँ नहीं बता सकते आप और सात आठ दिन यहाँ लगा दीजिए और लग करके बैठिएगा बैठ करके सबके अर्थ पूछ करके जाइएगा थोड़े से समय में नहीं हो सकता दिल्ली में होने वाले ज्योतिष शिविर के विषय में इसमें मुझे जानकारी नहीं है या यदि दिल्ली वाला कोई हो और उनको जानकारी हो तो कल समापन होगा आप दूरभाष संख्या दे दीजिएगा मोक्ष का मूल रूप में क्या अर्थ है मोक्ष का मूल रूप में अर्थ है छुट जाना दुखों से छुट जाना नितान्त दुख से छुट जाना चार युग है ये सभी योग दोबारा क्रम से लौट कर आते हैं हां निश्चित रूप से आते हैं अभी मैंने बोला था इकहत्तरवी चतुर्वेदी अभी चल रही है सर्वे भवंतु सुखी नो सर्वे भवंतु निरामया आदि श्लोक बोला जाता है तो आपने कहा है, देश द्रोही दुश्मनों को के लिए भी यही प्रार्थना है हां यही प्रार्थना है मानवता यही है वो सर्वे भवंतु सुखी गलत नहीं है ठीक है वो कब सुखी होंगे उनको फांसी पे लटका देंगे तभी सुखी होंगे दुष्ट व्यक्ति के लिए पापी के लिए चोर के लिए देशद्रोही के लिए यही सुख है कि उसका छेदन कर दें, दे ताकि आगे बुरे कर्म करने से बचे और परमात्मा की व्यवस्था से दंड पाकर फिर ठीक जीवन जीने लग जाए तो उस रूप में लेंगे तो ठीक लगेगा जैसा है कि किसी स्थान आदि पर कोई प्रसिद्ध मंदिर है तो हमें वैदिक विचारधारा के हिसाब से किस उद्देश्य से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए देख के आ सकते हैं वहाँ की कलाकृति है वहाँ का वातावरण है ऐसे स्थानों पर जाकर के स्वाभाविक रूप से उपद्रव नहीं होते तो शांति मिलती है उस रूप में प्रतिमा पूजन के लिए नहीं कलाकारी स्थान विशेष देखा जा सकता है पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर दिखाने के लिए लेकर के जाएंगे जो अभिसूचना हुई हाँ देख करके आइएगा अच्छा लगेगा उसकर प्रसिद्ध स्थान है और महर्षि दयान जी उस मंदिर में लगभग डेढ़ महीना रहे थे कुटिया है वहां कमरा है उसको भी देख करके आइएगा भाष्य वेदभाष्य किया करते थे दो तीन पर किया है। मेरी जिज्ञासा है कि हम घर पर पहले आचमन मंत्र अंग स्पर्श आदि हाँ ये यज्ञ में थोड़ा सा आगे पीछे कहीं कहीं देखने को मिलता है हमारे यहाँ पहले प्रार्थना स्तुति प्रार्थना उपासना होती है और फिर आचमन अंग स्पर्श होता है कई जगह पहले आचमन अंग स्पर्श करते हैं फिर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं सैद्धांतिक दृष्टि से कोई पाप पुण्य नहीं लगने वाला कोई दोष नहीं है हाँ एक होनी चाहिए यदि हम सभी के सभी वैदिक धर्मी पहले आचमन करते हैं तो पहले ही आचमन करें यदि सभी के सभी पहले स्तुति प्रार्थना उपासना करते तो सभी स्तुति प्रार्थना उपासना करें कर्म कांड में जितनी एक रूपता होती है उतना ही अच्छा होता है तो आप करते हैं वैसी आदत हुई हुई है तो ठीक है और यदि बदलना चाहते हैं तो महर्षि दयानंद जी की पद्धति से हमारे यहाँ इस यज्ञशाला में यज्ञ होता है जैसा संस्कार विधि में क्रम लिखा है उस क्रम के अनुसार यहाँ हम यज्ञ करते हैं आजकल जो जन्म पत्रिकाएं विवाह के लिए मिलाई जाती है उनमें कितनी सच्चाई है ये गलत है जन्म पत्री नहीं मिलाई मिलाई जानी चाहिए वो दिनचर्या कर्म स्वभाव मिलाना चाहिए लड़के के गुण कर्म स्वभाव क्या है लड़की के क्या है ये मिलाते हैं तो जीवन सुख में होगा और केवल जन्मपत्री मिला ली जन्म पत्री मिलाकर के विवाह करते हैं प्राय गलत भी होता है चारों वेद अगर नहीं पढ़े और उपासना ध्यान करे और योग के नियम का पालन करे तो भी समाधि अव... अवस्था तक पहुंचा जा सकता है निश्चित रूप से पहुंचा जा सकता है यदि आप योग के नियमों का ठीक ठीक अभ्यास करते हैं तो वो संभव है अंतिम पर्ची मैं स्वप्न में अपने आप को क्रोधित अन्य लोगों से झगड़ा करते हुए पाती हूं। चलो स्वप्न में ही है, असलियत में नहीं है समस्या तो बाहर की थी ना लोग मेरे जानकार होते हैं जिनसे झगड़ा होता है स्वप्न में असलियत में नहीं उनके साथ बड़ी उग्रता और रूप से शब्द बोलते हुए पाती हूं जबकि वास्तव में मुझे लोगों से झगड़ा करने में डर लगता है कि कोई मुझसे नाराज न हो जाए मैं लोगों द्वारा किए बुरे व्यवहारों को संयम पूर्वक सहन करती हूँ ये मेरी बाह्य स्थिति है वास्तविकता तो ये है आप सहन नहीं करते बाह्य रूप से दिखता है कि आपने सहन कर लिया वास्तविकता यह है कि आप अंदर से सहन नहीं कर रहे अंदर से सहन नहीं कर रहे तो वो संस्कार बनते जा रहे हैं वो संस्कार बन रहे हैं तो वो बुरे स्वप्न आ रहे हैं आपको बाहर से आप लड़ाई नहीं कर पा रहे तो स्वप्न में ही लड़ाई कर ले बाहर से भूसा नहीं मारा था तो स्वप्न में ही ठोक देवे हाँ बाहर से भले ही कितने संयमित देख रहे हैं लेकिन अंदर से संयमित नहीं है नहीं हो रहा आपको इसलिए ये आ रहे हैं परंतु आंतरिक में मुझे क्रोध आता है पर व्यक्त नहीं कर, करती क्या इसका परिणाम है निश्चित रूप से इसी का परिणाम है अब बाहर व्यक्त नहीं करते तो अंदर युद्ध चलता है इससे मैं अशांत तो होती हूँ मैं स्वप्न से, से जागने के बाद हृदय बेचैन और शरीर विशेषकर हस्त में कंपन उत्पन्न होती है ये कंपन आंतरिक होती है हाँ इसमें आप जैसा आप कह रहे हैं कि बाहर से संयम होता है ऐसे ही अंदर से संयमित होना शुरू कर दीजिए दूसरा व्यक्ति गलत करता है गलत के लिए तो थोड़ा मोड़ा सोचा जा सकता है वैसे ही हम परेशान होने लग जाएं वो मत होइएगा गलत का परिणाम गलत ही होता है ये लगभग मैंने सभी पर्चियां आपकी पढ़ दी और समय का काफी अतिक्रमण किया इसके लिए क्षमा चाहता हूं पानी को विराम ओम का उच्चारण करेंगे ओ